हम लोग विचार कर रहे थे पूर्व पक्षी का ओंकार का निर्णय से आत्मा का ज्ञान कैसे होगा सिद्धांति उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं ओम ही आत्मा है क्योंकि ओम आत्मा का वाचक होने में अवेद होने से ओम ही आत्मा है तो इसलिए ओम का निर्णय होने से ये आत्म प्रतिपत्ति का हेतु आत्मज्ञान का हेतु होगा इसके लिए टीका में किंच यहां से आगे एतवेय ये हो गया था एतद्वी सत्यकाम आगे टीका में किंच समाधि यदा ओम इति आत्मा अनुसंधते तदा अकारं उकारे कारणे मकारे भवति स्थूल उक्ष ते तमी कार्यकारणातीमें उपायता तनिष्ठ से तत्तिपत्ति आह किंच और भी प्रमाण देते हैं निर्णय ये ब्रह्माप्ति का उपाय है समि निष्ठ समिष्ठा यश समाधिष्ठ जो मुमुक्षु है साधक यदा ओम इति ओम ऐसे उच्चारण करके आत्मा अनुसंधत्ते आत्मा का अनुसंधान करता है ओम उच्चारण करके आत्मा आत्मा का अनुसंधान अर्थात ब्रह्माकार करता है आत्मा का अनुसंधान अनुसंधान अर्थात उसको जानना तो ब्रह्माकार कैसा करता है तदा स्थूलम अकारम उकारे सूक्ष्म स्थूल पदार्थ जितना है वो सब स्थूल पदार्थ में जागृत अवस्था भी उसके साथ आएगा और तद अभिमानी विश्व ये सब उकारे उकार सूक्ष्म सूक्ष्म प्रपंच सूक्ष्म जगत और स्वप्न अवस्था और तेजस उसका अभिमानी ते स्थूल को सूक्ष्म में लय करेगा और सूक्ष्म को तंच कारणे मकारे लय करेगा और तम ये जो मकार है कारण उसको भी कार्य कारण अतीत प्रत्यगात्मनि उपसंगत्य कारण को भी कार्य कारण से अतीत जो प्रत्यगात्मा उससे उपसंगार करके ये सब कैसे किया जाता है इसको पंचीकरण में भगवान वास थोड़ा स्पष्ट करते हैं तो स्थूल को जब हम सूक्ष्म में लय करते हैं अर्थात हम जितने इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ है उनको सोचने लगते हैं कि ये केवल हमारा विचार ही है मन ही है अर्थात दिखने वाले पदार्थ ये मनुष्य भिन्न नहीं है अर्थात जैसे हम मनोराज्य करते हैं दिन में अथवा जैसे रात में स्वप्न हो जाता है तो इसी प्रकार के मनोराज्य में कोई पदार्थ बाहर में होता नहीं किंतु मनोराज्य से सुख दुख भी हो जाता है स्वप्न में भी ऐसा ही होता है तो अर्थात इंद्रियो को बंद करके केवल मन में चिंता करने लगे ऐसा स्थिति जब होगा तब तो जानेंगे कि अभी स्थूल कुछ नहीं है स्थूल किंतु बार बार आएगा सत्य का उसमें संस्कार है तो उसको बार बार निराकरण करेंगे अर्थात ये केवल हम चिंता करते हैं इसलिए बाहर का पदार्थ ये वास्तविक तो बिल्कुल नहीं है इस प्रकार बार बार चिंता करेंगे तो यही हो गया स्थूल का सूक्ष्म में लय हो गया फिर केवल चिंता चलेगा विचार चलेगा मन में आगे विचार को बंद करेंगे कहाँ जाएगा वो कारण में सुसुप्त अवस्था में अर्थात ये विचार को जो बंद करेंगे हम जब जागृत होकर के विचार को बंद करते हैं, वास्तविक व सुसुप्ति में जाएगा नहीं तो समाधि अवस्था को जाएगा अर्थात अभी कोई विचार नहीं है कोई गटपट नदी पर्वत तद विषय को कोई हमारा वृत्ति नहीं है इस प्रकार की अवस्था को ले जाना है इसको कहेंगे ये कारण अवस्था तो इसको कारण अवस्था कैसे कहेंगे कारण अवस्था तो सुसुप्ति होता है सुसुप्ती अवस्था में तो हमको कोई ज्ञान नहीं होता है तो कहेंगे वास्तविक ये जो हम विचार को बंद कर दिए हैं ये वास्तविक और कारण अवस्था तब तक रहेगा जब तक हम मानेंगे कि हमको अज्ञान है अज्ञान है हम मानते हैं किन्तु हम सुसुप्ति में नहीं है विषय वृत्ति भी नहीं है ये वास्तविक समाधि है किंतु मानता है कि मैं जीव है मेरे में अज्ञान है इसलिए इसको कारण अवस्था कहा जाएगा आगे क्या होगा कहीं से सुनेगा अथवा वेदांत सुनते हैं तो संस्कार है तो जानेगा क्यों अज्ञान है अभी तो मैं जान रहा हूँ ये तो कोई अज्ञान का सुशुप्ति का अवस्था नहीं है तो हमें ये सूक्ष्म नहीं है स्थूल नहीं है मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ जब ऐसे ही विचार उठ जाएगा तब तो कहेंगे ये ही है ये भ्रमाकार हो गया अगर इसी को अज्ञान संश्लिष्ट मानेगा मैं तो अज्ञा हूँ मैं जीव हूँ ये कारण अवस्था मानेगा कि मेरे में अज्ञान कहाँ है अभी तो मैं जान रहा हूं मैं बिल्कुल शुद्ध है इसी प्रकार की अगर भावना हो जाएगा यही प्रत्येगात्मा हो गया तो इसी को कहा जाता है कि कारण को प्रत्येगात्मा उपसृत्य तनिष्ठो भवती अर्थात तो मैं ही प्रत्येगात्मा हूँ मेरे से फिर जब निकलेगा पहले सूक्ष्म निकलेगा विचार आरंभ होगा आगे फिर इंद्रिय कार्य करने लगेंगे तो फिर मैं जगत को अनुभव करने लगूंगा तो मेरे की होगा। क्या चीज सुखी सुसुप्ति अवस्था में नहीं है नहीं जब ये कारण अवस्था कारण अवस्था में, में विषयाकार वृत्ति नहीं रहेगा जैसे सुसुप्ति में होता है किंतु अभी हम तो लय चिंतन करके जा रहे है हम सुसुप्ति को नहीं जा रहे है किंतु सुसुप्ति जैसा अर्थात विषय आकार वृत्ति नहीं रहना इसी को सुसुप्ति कहा जाएगा क्योंकि सुसुप्ति में विषय आकार नहीं रहता किंतु सुसुप्ति और लय चिंतन में जो हम कारण अवस्था में पहुंचते हैं ये दोनों में अंतर है सुसुप्ति में कुछ भार नहीं होता है किंतु हम जब लय चिंतन करके कारण अवस्था में जाते हैं वहां हम जानते हैं मैं हूँ बाकी कोई विषय नहीं है किन्तु मैं हूँ ये जो मैं हूं का अवस्था आता है ये मैं को अगर व्यष्टिमाना तो कारण अवस्था हो गया ये मैं अगर कोई अपरिचिन्न हो गया यही प्रत्योगात्मा हो गया जब वेदांत तो सुनते सुनते हमको संस्कार हो जाता है मैं प्रत्योगात्मा हूं अपरिचिन्न हूं जब ये विषय रहित अवस्था आएगा उसको वही संस्कार आके गएगा हम तो अभी है और हम अपरिचिन्न है ये ब्रह्म हो जाएगा अगर वेदांत तो श्रवण अधिक नहीं हुआ है मैं परिचिन इस प्रकार की संस्कार उसका बुद्धि में है जब विषय रहित अवस्था आएगा उस समय में यही वृत्ति रहेगा मैं तो परिचिन्न इसको कारण अवस्था कह दिया जाएगा तो वास्तविक अगर मैं अपरिचिन्न हूँ निश्चय हो जाएगा तब तो वो जो अवस्था होगा ये ब्रह्माकार वृत्ति यही प्रत्येगात्मा का स्थिति बजेगी तो निश्चो क्या बोल रहे हैं हाँ। में नहीं समि बोलकर के बुद्धि नहीं होगा क्योंकि समस्ती अर्थात तो वो है कि होता है तो व्यस्टी ये कुछ बुद्धि नहीं रहेगा खाली बस एक विद्यमानता अर्थात स्थिति सत्ता इतने का ही एक भान रहेगा क्योंकि समष्टि बोलकर के एक बुद्धि होगा तो वो एक विषय को ले आया उस प्रकार की नहीं आएगा किन्तु जब हम व्यस्टि को छोड़ते हैं पहले समि का भाव थोड़ा होगा फिर आगे जब हम वेदांत तो विचार बार बार करते हैं, तो हम समि नहीं है क्योंकि समस्ती अर्थात ईश्वर स्थिति हुआ तो वो भी नहीं है अर्थात समष्टि का भावना जब नहीं होगा तब तो फिर वो शुद्ध चैतन्य होगा इति इति प्रकार प्रकारेण से तत्प्रतिपत्ति उपाय ओंकार से तत्प्रतिपत्ति तत्थात प्रत्येगात्म में उपसंगार हो गया था अंतिम ते तो प्रत्येगात्मा ब्रह्म का प्रतिपत्ति का उपाय था इति विधांतरेण आह ये अन्य प्रकार से इसको कहते हैं भाष्य में ओम इति आत्मा युंजीत ये महानारायण उपनिषद का वाक्य है ओम इती, ओम अर्थात ओम उच्चार्य आत्मा युंजित आत्मा युज्जित अर्थ कारणे सूक्ष्मे आत्मनी आत्मनि लय कम युंजित अर्थ आत्मा को योग करे, योग करे करे अर्थ बेष्टि सत्ता का लय करके आगे टीका में किंच यो स्थाणु इति व यद् एतद् उच्यते त्री बाधायाणु सपुमान जो हम मतलब यो अयम स्थानु पुमान। जो स्थानु है वही पुरुष है एक समय में एक पदार्थ स्थानु भी होगा पुरुष भी हो जाएगा नहीं, नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं बाधाया समानादि करण्यम अर्थात यो स्थाणुत् मया पूर्व ज्ञातः सह पुरुष एव अर्थात स्थाणु नहीं है किन्तु तो पुरुष है इसको कहते हैं बाधा अर्थात स्थाणुत्व का बाध करके पुरुषत्व का निश्चय होना इसी प्रकार की यदद ओम्तिच्यते तद ब्रह्म जो ओम बोल करके कहा जाता है वो ही ब्रह्म ही है अर्थात तो ओम कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है इसको कहते हैं बाधा बाधा बाधायाम सामानकरण्य इसको बाधा सामनाधिकरण्य कहते है सामानकरण्य चार प्रकार की होता है विशेषण तो सामानकरण्यम सामानकरण्यम अर्थात तो सामान्यतया तो कह देते है पदा नमान विभक्तिक समान विभक्ति का पद आने से उसको सामान आदि टीका में दे दिया टिप्पणी में दस नंबर टिप्पणी में देखिये नीचे से द्वितीय पंक्ति में दिया समान विभक्तिकरण सामान का सामान्य लक्षण कह देते हैं किंतु समान विभक्ति का कहेंगे कि दशरथ से वस्त्रम से अभी पुत्र दशरथस्य दोनों समान विभक्ति है किंतु धिकरण्य है दसरथ से पुत्र नहीं है इसलिए समान विभक्ति हो जाने से सामान अधिकरण्य हो जाएगा ऐसा सर्वत्र नहीं है किंतु साधारणतः ऐसे मानते हैं फिर वास्तविक पद सामानिकरण का लक्षण होता है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त निमित्तयोः पदयो एक प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होना चाहिए किंतु वर्तमान एक अर्थ वृत्ति एकस्मिन अर्थ वृत्ति एक अर्थ को कहना भिन्न प्रवृत्ति निमित्त एक अर्थवृत्ति पद यो हो सामनाधिकरण्यम प्रवृति निमित्त भिन्न हो और एक अर्थ को कहते हैं जैसा अभी उदाहरण लेंगे विशेषण सामानकरण्यम तो नीलम उत्पलम नीलम शब्द का प्रवृति का निमित्त होता है नीलत्व नील और उत्पल निमित्त होता है उत्पल तो जाति तो नील का प्रवृति निमित्त भिन्न है उत्पल का प्रवृति निमित्त भिन्न है प्रवृति निमित्त अर्था प्रवृत्ते है निमित्त प्रवृत्ति निमित अर्था शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग का निमित्त क्या है हम इसको नील ऐसे शब्द से क्यों कहते हैं कहते उसमें नील गुण है इसको उत्पल ऐसे शब्द से क्यों कहते हैं शब्द प्रयोग क्यों कहते हैं क्या निमित्त है कहते उत्पल तो जाति है प्रवृत्ति अर्थात शब्द प्रयोग एक व्यवहार है तो प्रवृति निमित्त भिन्न है किंतु वर्तमान एक अर्थ वृत्ति नील शब्द जाकर के जिस अर्थ में रहता है उत्पल शब्द जाकर के वही अर्थ में रहता है शब्द का वृत्ति अर्थ में होता है वृत्ति अर्थात विद्यमानता शब्द जाकर के अर्थ में रहेगा अभी नील उत्पल दोनों एक ही अर्थ में रहते हैं इसको कहा जाता है विशेषण सामानाधिकरण क्योंकि नीलम ये विशेषण हो गया दोनों पद यहाँ समान है और इसको कहा जाएगा विशेषण समान दूसरा प्रकार के समान में होता है अध्यास समानधिकरण्यम मनो ब्रह्मेती उपासित सालग्राम विष्णुति उपासित सालग्राम विष्णु ऐसा उपासना करे मन को ब्रह्म जैसा उपासना करे आदित्य ब्रह्म आदेशः आदित्य में ब्रह्म उपासना करें जब शालाग्राम में विष्णु का विष्णु भगवान का उपासना करता है उस समय में जानता है ना कि ये शालाग्राम जो है वो वास्तविक विष्णु भगवान नहीं है ये भेद ज्ञान है होने पर भी अध्यास आरोप करके करता है तो कहा जाता है शालाग्राम विष्णु तो यहाँ भेद ज्ञान होने पर भी यहाँ अध्यास आरोप करके समानाधिकरण में किया जाता है तो इसको कहा जाता है अध्यासमान अधिकरण्यम अथवा कहीं आरोप आरोप्य सामानकरण्यम ये भी, भी कहा जाता है तृतीय प्रकार के समानाधिकरण्य होता है मुख्य सामान्य द्विजोत्तम ब्राह्मण तो जो द्विजोत्तम है वही ब्राह्मण है स्वयं देवदत्त वो सह सव अयम वही देवदत्त है ये मुख्य सामान तो अर्थात ये दोनों में अवैध है तो मुख्य सामानधिकरण ये तृतीय प्रकार के हो गया इसमें भेद नहीं है अध्यास में भेद है और भेद ज्ञात है मुख्य में भेद नहीं है और चतुर्थ प्रकार के हो गया बाध सामान बाध सामान्य का दृष्टांत देते हैं स्थानु पुरुष सर्वम ब्रह्म इस बाध सामानाधिकरण अर्थात जिसको स्थाणु समझता था वो स्थान नहीं है वो पुरुष जैसे कोई आदमी देख करके आया कहता है कि तत्र सर्पो अस्थि दूसरा आदमी देख करके आकर के कहता है कि रज्जू तो सर्प देखने वाला पूछता है कि रज्जु कहाँ है तो जो रज्जु को देखा है वो दिखाएगा सर्पो रज्जु तो सर्पो रजू अर्थात जो सर्प है वो रजू कैसे होगा कहते हैं सर्पो नास्ती रजु और इस प्रकार इसको कहते हैं बाहर सामान अधिकरण अर्थात एक का बाद करके दूसरों का दूसरा का ज्ञान कराना इसी प्रकार की ओंकार बोल करके कोई भिन्न पदार्थ नहीं है वो ब्रह्म ही है जिसको आप ओंकार समझते हैं वो ब्रह्म ही है ये बाद समानधिकरण नियम समझे तीसरा क्या है वो मुख्य सामान अधिकरण नियम जिसके पास कैलाश आश्रम का मुंडक उपनिषद किताब है उसमें ये पृष्ठ संख्या तिरसठ उसमें बड़े जी टिप्पणी में ये चार को स्पष्ट कर दिए बिल्कुल उदाहरण दे करकेलाश आश्रम का जो मुंडो को उपनिषद उसका टिप्पणी में देखेंगे शायद तीन नंबर टिप्पणी है तीन या चार नंबर टिप्पणी स्पष्ट लिखे है पूरा तो यहाँ थोड़ा नौ नंबर टिप्पणी दस नंबर टिप्पणी दिए हैं तो आरोपित तादात्म्य देखिए दस नंबर टिप्पणी आरोपित तादात्म्य अभावो बाध तद विषयक बोधजनक यद पदयु सामनाधिकरण्यम आरोपित तात्म्य का अभाव बोधन कराना रज्जु में सर्प का आरोप करता था अर्थात सर्प रजु में तादात्म्य बुद्धि करता था वास्तविक वह नहीं है तादात्म्य नहीं होने पर भी तादात्म्य का आरोप कर रहा था ये जो आरोप तो तादात्म्य उसका अभाव निश्चय हो जाना यही बाधा है तद विषय को बोधजनक ये बाधा सामनाधिकरण टीका में बाधायाम सामानकरण्य समाहत ब्रह्म बोध्य थे तब ये ब्रह्म ब्रह्म का ज्ञान ऐसे होता है तो जिसको हम ओंकार बोल करके समझ रहे थे ये ओंकार नहीं है ब्रह्म ही है इसलिए पंचीकरण में भगवान वास्कार कहते हैं अकार उकार उकार मकारे मकारम ओंकार ओंकार अहमी इस प्रकार की जिसको ओंकार समझते हैं वो ओंकार का बाध करके ये अहम अहम ब्रह्म मतलब वही आत्म तत्व पुष्प में इसको लय करे अर्थात तो वही वास्तविक ब्रह्म ही है तथा च युक्त ओंकार से ब्रह्म ज्ञान इतने सारे हेतु से कहते हैं इसलिए ओंकार ब्रह्मज्ञान का हेतु है इसके लिए और भी प्रमाण देते हैं भाष्य में ओम इति ब्रह्म ये तैतरी उपनिषद का एक आठ है मंत्र ओम ऐसे ओम इति ब्रह्म उच्चारण करके ओम उच्चारण करके जो उद्गाता है वो सामवेद का उद्गान करता है जो होता है वो संसर करता है इस प्रकार की तैतरी तो उपनिषद में आया है किंच और भी हेतु देते हैं ओंकार ब्रह्म है क्यों तथात्वात् सर्वास्पद ओंकार हटाने से सर्वास्पद अर्थात आश्रय ओंकार सभी का आश्रय आश्रय अर्थ अधिष्ठान आस्पद प्रतिष्ठाया ऐसे अंग पूर्वक पद धातु से सूट होता है को होने से आस्पद बनेगा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान सर्वास्पद है अर्थात सभी का अधिष्ठान है और ब्रह्मणच तथा तथा कहने से ओंकार से सर्वास्पद तम ब्रह्मणच तथा ब्रह्म भी सभी का अधिष्ठान है सर्वास्पद होने से एक लक्षणत्वा तो, दोनों का लक्षण एक हो गया क्या लक्षण हुआ सर्वास्पद ये दोनों का लक्षण समान हुआ होने से अन्यत्व असिध जो दोनों का लक्षण समान होगा घट का लक्षण हो गया कम्बुग्रीवादी मतुम और कुंभों का लक्षण हो गया कंबुग्रीवादी मतुम इसलिए घट और कुंभ ये एक ही पदार्थ को कहेगा क्योंकि लक्षण दोनों का एक हो क्योंकि लक्षण लक्ष्य को ही बोधन करवाएगा अगर लक्षण दोनों का एक ही हुआ तो लक्ष्य वहाँ एक ही होना पड़ेगा नहीं तो लक्षण बेविचारी हो गया तो एक लक्षण दो पदार्थों को कहेगा तो वो लक्षण नहीं बनेगा क्योंकि लक्षण का लक्षण होता है असाधारण धर्म होना चाहिए वो दूसरा में नहीं रहना चाहिए तो अभी ब्रह्म और ओंकार का लक्षण समान होने से ये अन्यत्व अन्य अन्यत्व नहीं होगा दोनों एक ही होंगे ओंकार प्रतिपत्ति ब्रह्म प्रतिपत्तिर एव इतिहा क्योंकि दोनों एक हैं इसलिए ओंकार का ज्ञान होने से ब्रह्म का ही ज्ञान होगा ओम इति आगे टीका में अच्छा मूल में दिया ओंकार एवं सर्वम इत्यादि श्रुति ये दूसरा श्रूति है छंदोग का है दो तेईस तीन ओंकार एवं सर्वम ओंकार ये सब कुछ है टीका में ओम इति इतिदम सर्वम इत्यादि वाक्यांतर संग्रहार्थम आदिपदम जो मूल में दिया ना ओंकार एवं सर्व इत्यादि ये आदि से ये श्रुति को लेना है टीका में दिए ओम इति इतिदम सर्वम ये दूसरा श्रुति है ये भी ग्रहण हो जाएगा अर्थात तो सब कुछ ओम ही है तो ब्रह्म सब कुछ है ओम सब कुछ है ब्रह्म ही ओमकार हो गया वाक्यांतर संग्रह आदिपदम यहाँ थोड़ा कमा कर दीजिए आदिपदम यहाँ कमा हो गया इत्यादि श्रुति भो ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय तम ओंकार से शेष जो भाष्य में दिया ना इत्यादि श्रुति इसके आगे इतना और वाक्य शेष जोड़ना है क्या जोड़ना है इत्यादि श्रुति भ तो आगे जोड़ना है ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्म ओंकार प्रमितम इति शेष शेष अर्थात वाक्य शेष अर्थात अध्याहार्यम इतना अध्याहार करना चाहिए ब्रह्म का प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का उपाय से ष्टी है अर्थात ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय है जब ओंकार का हम उच्चारण करते हैं केवल सन्यासी को करना चाहिए दूसरों को नहीं है जब हम ओंकार का उच्चारण दीर्घ दिन तक तो करते हैं धीरे धीरे ये अगर हम व्यत्यास अर्थात तो वर्णों को अलग अलग करके ऊ म ऐसा थोड़ा स्पष्ट करके ऐसा अगर उच्चारण करते हैं काल व्यवधान मतलब काल क्रम में ये धीरे धीरे प्रथम तो अदीर्घ होगा किंतु दीर्घ दिन करने के बाद अ क्षीण हो जाएगा वो लंबा होगा आगे और चलेंगे तो वो क्षीण हो जाएगा म लंबा होगा अर्थात जितना जितना चित्त शुद्ध होते जाएगा उतना उतना वो वर्ण लंबा होगा और फिर जब म लंबा होगा और आगे चलेंगे तो फिर ये के बाद दूसरा फिर और शुरू होने से पहले जो व्यवधान है अमात्र है जो निश्चल अवस्था है वो लंबा हो जाएगा उसी अवस्था में मन निर्भिषय होकर के रहेगा और ब्रह्माकार वृत्ति होगा इसलिए ओंकार ब्रह्म प्राप्ति का उपाय इसलिए सन्यासियों को ओम उच्चारण करने के लिए मंत्र दिया जाता है अच्छा जा, जो वेदांत श्रवण नहीं करते उनको कहा जाता है बारह हजार ये जप करना है प्रतिदिन और प्रथम प्रथम तो कहेगा हम तो दो घंटा में बारह कर देते ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम छह आठ घंटा लगना चाहिए अच्छा आगे ननु स्वुगत अनुगत प्रतिभासे सन्मात्रे चिदात्मनि प्राणादि विकल्प कल्पितत्वात् ननु कह करके पूर्व पक्षी कहता है कल्पितत्वात् आत्मनः सर्वात्मकत्व सर्वास्पद न पुनरो से तदस्ति अनुगमति पूर्व पक्षी कहता है कि आपने पहले कह दिए कि जैसे ब्रह्म सर्वास्पद है ऐसे आत्मा भी सर्वास्पद है ऐसे आपने कह दिए पूर्व पक्षी उसको आक्षेप कर रहे हैं कह रहे हैं कि स्व अनुगत प्रतिभासे सन्मात्रे चिदात्मनि अनुगत रूपेण प्रतिभासे स्वस्मिन अर्थात जो भी सब जगत प्रपंच है घट पट नदी पर्वत प्राण मन बुद्धि सब कुछ वो सब में अनुगत है आत्मा उसमें प्रतिभास होता है कैसे होता है जब हम कहते हैं घट आगे क्या आप आग जोड़ते हैं घट सन अस्ति।, अस्ति सब कुछ के साथ हम अस्ति जोड़ देते हैं प्राणो अस्ति घट अस्ति नदी अस्ति सभी के साथ जोड़ देते हैं ये जो अस्ति अंश है यही ब्रह्म का आत्मा का ये अर्थात वाचक पद है यहाँ तो प्रत्येक ज्ञान के साथ प्रतिभा होता है सनमात्र अचिदात्मा इसलिए स्व अनुगत प्रतिभासे सन्मात्रे चिदात्मनी प्राणादि विकल्प से प्राण आदि आदि कहने से पूरा जगत प्रपंच सभी में कल्पित प्राणादि विकल्प से कल्पित्वात कहाँ कल्पित हुआ है सन्मात्रे चिदात्मनी जो चिदात्मा है जो सन्मात्र है वो सब में वो सब उसमें प्राणादि विकल्प सब कल्पित है तो अनुगत स्वस्मिन अनुगत रूपेण प्रतिभासे से अनुगत रूपेण हाँ। स्वस्मिन अर्थात जो प्राणादि विकल्प जो कार्य प्रपंच कार्य प्रपंच में अनुगत होकर के प्रतिभास हो रहा है अर्थात सकल कार्य में अनुगत कोई भी पदार्थ के साथ अस्थि आ जाता है अनुगत होकर के प्रतिभास हो रहा है भान हो रहा है घटो अस्थि कहते हैं कौन सनमात्र चिदात्मा उस चिदात्मा में प्राणादि विकल्प कल्पित तो है सब पूरा जगत प्रपंच कल्पित तो है आत्म सर्वास्पद क्यूंकि आत्मा में ही सब कुछ कल्पित तो हुआ इसलिए आत्मा सर्वास्पद हुआ न पुनर् ओंकार से तद अस्ती ओंकार सर्वास्पद नहीं है क्यों नहीं है अनुगमन ओंकार सर्वत्र अनुगम नहीं हो रहा है जैसे हम कहते हैं घट सन ऐसा कभी कहते हैं घट हो ओंकार नहीं ऐसा नहीं कहते तो जो है सत सत परमात्मा ये तो अनुगत है किंतु ओंकार तो अनुगत नहीं है इस प्रकार संशय होने से अनुगमत इति तत्र आह सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में रज्जु आदि रिव सर्पादि विकल्प से आस्पद अद्वय आत्मा आस्पदो यथा तथा सर्वोपि अद्वैयाथसल आस्पद यहाँ बागप्रपंच विषय ओंकार दृष्टान्त रज्ज्वादी सर्पाविद काज्ज्वादी आदिपद से सुक्ति इत्यादि मरुमि सर्पादि विकल्प सर्प से लीजिये रजत जल ये सब अर्थात जिस अधिष्ठान में जो विकल्पित तो होता है वो हो गया रज आदि हो गया आस्पद इव जैसे होता है इसी प्रकार अद्वय आत्मा परमार्थ सन सब पर्यावाची है जो अद्वय है वही आत्मा है वही परमार्थ है वही सत है सन प्राणादि विकल्प से तो जैसे रजु सर्प का आस्पद हुआ ऐसे आत्मा प्राणादि विकल्प का आस्पद हुआ जैसे प्राण का आस्पद हो गया आत्मा इसी प्रकार तथा सर्वोपि वाक प्रपंच सारे वाक् प्रपंच शब्द नाम तो ये सब आत्मा विकल्प विषय ओंकार एवं पहले देखिए सर्वोपि वाक प्रपंच ओंकार एव ऐसे उन्हें पहले लेंगे जितने सारे वाक प्रपंच है सब ओंकार ही है ये वाक प्रपंच के लिए एक विशेषण दे दिए दी प्राणाद्यात्म विकल्प विषय वाक प्रपंच जितने सारे शब्द है वाक प्रपंच प्रपंच जितने सारे घटापट नदी पर्वत जो शब्द है वो सब प्राणादि आत्म विकल्प विषय यश प्राणादि क्या है आत्मा का विकल्प विकल्प अर्थात विकार तो प्राणादि के साथ आत्मविकल्प एक कर्मधारा ही हो जाएगा आत्मविकल्प में आत्मन विकल्प अथवा आत्मनी विकल्प आत्मन विकल्प विकल्प अर्था भिकार प्राणादि हो गया आत्मा का विकार तो प्राणादि जो आत्मा का विकार है ये सब विषय है जिसका किसका वाक् प्रपंच का अर्थात कोई हम घट ऐसे के शब्द उच्चारण कर दिया घ अ टर्जन शब्द का विषय क्या है कहीं कंबुग्रीवादीमान जो पदार्थ इसी प्रकार प्राण के प्राण ऐसा एक शब्द उच्चारण कर दिया ये प्राण शब्द का विषय क्या है कहें आत्मा का एक विकार है जब कहेंगे आकाश ऐसा एक शब्द उच्चारण किए इसका विषय क्या है कहेंगे जो अवकाश देने वाला जो पदार्थ है इसी प्रकार की प्राणादि आत्मविकल्प प्राणादि आत्मविकल्प कहने से पूरा जगत प्रपंच शब्द ले लेना है ये विषय है जिसका किसका कहें शब्द प्रपंच का कोई भी शब्द कहेंगे उसका एक अर्थ रहेगा वही विषय हो जाएगा तो वाक प्रपंच ओंकार एव कोई भी वाक प्रपंच है अर्थात कोई भी शब्द है वो ओंकार ही है अर्थात तो ओंकार से भिन्न कोई भी शब्द नहीं है तो क्यों कहते हैं श्रुति है अकारो वे सर्वाक जितने सारे शब्द है सब अकार ही है और अकार ओंकार का गाएगे? घटक है उसका क्या अवयव है और इसीलिए जब हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ वो पहले शब्द उच्चारण इसको करता है ओम भाण ऐसा शब्द आया तो ओंकार का वाचक है आगे फिर भूर भूव स्व इसको व्याहृति कहते हैं अर्थात प्रथम उच्चारण ओम का होता है ओम का उच्चारण होने पर ही जाके आगे सब ये उच्चारण होते हैं ये गीता में सप्तश अध्याय में आता है न ओम तत्सद निर्देशो ब्रह्मण त्रिविद स्मृत ब्राह्मणस्ते नज्ञा ओं तत्सद परमात्मा का ही वाचक शब्द है ती ओंकार का उच्चारण करके ही आगे हिरण्यगर्भ ये सब ब्राह्मण वेद यज्ञ ये सब का सृष्टि हुआ अर्थात ओम से ही सारे सृष्टि होता है तो अभी यहाँ विचार किए कि जितने वाक प्रपंच है वो सब ओंकार हो गया किंतु ये जब अर्थ प्रपंच बाक प्रपंच हो गया शब्द प्रपंच बाकी जो अर्थ प्रपंच ये कैसे ओंकार होगा अगर नहीं होगा तो फिर ओंकार और अर्थ प्रपंच ये भिन्न हो जाएंगे तो फिर ओंकार सभी का अधिष्ठान नहीं होगा इसके लिए आगे विचार लाएंगे तो वहां कहेंगे कि जो अर्थ होता है शब्द से भिन्न नहीं होता है अर्थ अर्थात ये शब्द ही है अर्थकालिक कल्पित पदार्थ ठीक अर्थ खाली कलप टीका में अंतिम शब्द है यथा वाम पश्वें इत्यादि अधिष्ठान यहाजुशिषेषा सर्पो इत्यादि आस्पदो रजतमीत्याद्स्पदो अभ्युपगत आत्मा अदयवाद मिथ्यात्वात्म सत्स्वभा वक्ष्यम प्राणादिकल आस्पदो अभ्युपगम्यते यथा जैसे रज्जु हु, सुक्ति अलग अलग दृष्टान देते हैं इत्यादि अधिष्ठान विशेष रज्जु किसका अधिष्ठान हो गया सर्प का और सुक्ति अधिष्ठान हो गया रजत का ये ये जो अधिष्ठान हो गया रज्जु सुक्ति इत्यादि ये सब सर्प रजत इत्यादि विकल्प का आस्पद है अधिष्ठान है अगर वहाँ रज्जु नहीं रहेगा सर्प का कल्पना नहीं हो पाएगा सुक्ति नहीं रहेगा तो रजत का कल्पना नहीं हो पाएगा यह कल्पना का विकल्प का आस्पद अभ्युपगत अभ्युपगत अर्थात स्वीकृत अभ्युपगम स्वीकार अभ्युपगत स्वीकृत जैसे स्वीकार किया गया है तथा उसी प्रकार की आत्मा अद्वय होने से मिथ्यात्व तो हेतु अभावात् आत्मा अद्वय है इसमें मिथ्यात्व तो का हेतु नहीं है मिथ्या होने के लिए हेतु क्या क्या होते हैं तो कहते हैं कि जड़म परिचिनत्व दृश्यत्वम ये सब मिथ्यात्व का हेतु है जगत मिथ्या क्यों दृश्यत्वा परिचिन्नवा जड़वात ये सब हेतु देते हैं तो ये मिथ्यात्व का जो हेतु है मिथ्यात्व हेतु अद्वैव आत्मा में नहीं है तो नहीं होने से परमार्थ सत्स्वभाव आत्मा हो गया क्योंकि मिथ्यात्व का हेतु नहीं रहेगा तो वो सत होगा मिथ्या नहीं होगा परमार्थ सत स्वभाव बक्ष्यमाण प्राणादि विकल्प से आस्पद आगे जो जो विचार आएगा मतलब क्या क्या सब कल्पित होता है बक्ष्यमाण आगे कहा जाएगा जा, कौन प्राणादि विकल्प विकल्प अर्थात अधिकार आत्मा से प्राण की सृष्टि होता है ये प्रश्न उपनिषद में कहा जाता है आत्मा प्राण आत्मा से पहले प्राण की उत्पत्ति प्राण उपलक्षित समस्ती सूत्रात्मा आस्पदो क्षित इसी प्रकार आत्मा सारे विकार का आस्पदो माना जाता है यथा ऐसा दृष्टांतस जैसे यह दृष्टांत दिया गया तथा तो दृष्टांत अर्थात सुक्ति रज्जु इत्यादि को दृष्टांत देकर के आत्मा पूरा प्राणादि विकल्प का अधिष्ठान हुआ जैसे ये द्वितीय दृष्टांत हुआ एक दृष्टांत तो को दे करके द्वितीय दृष्टांत दिया द्वितीय दृष्टांत में आत्मा हो गया अधिष्ठान और प्रथम दृष्टांत में रजु और प्रांगे सुक्ति ये सब हुए तो जैसे आत्मा अभी अधिष्ठान हुआ यथा ऐसा दृष्टांत अभी ऐसा दृष्टान्त द्वितीय दृष्टान्त तथे प्राणादि आत्म विकल्प तद विषय सर्वो वाक् प्रपंच वाक वाक्य वाक है ना वाक् प्रपंच यह अकार काट देना है सर्वो वक् प्रपंच यथोक्त तो ओंकार मात्रात्मक तदास्पद जैसे ये आत्मा दृष्टांत हुआ सकल प्राण विकल्प का विकार का इसी प्रकार की तथा तो प्राणादि आत्मविकल्प यह ये जो प्राणादि आत्मा का विकल्प विकल्प का अर्थ विकार जो ये आत्मा का विकार है यह तद विषय सर्वो वाक प्रपंच तद विषय में बहुब्री है तद विषय यश्य तद कहने से पूर्व को लेगा पूर्व में क्या है विकार विकार जो प्राणादि आत्मा विकल्प जितने सारे विकार वो विषय है जिसका किसका सर्वो वाक प्रपंच सारे वाक का वही विषय हो गए जो अर्थ है यथोक्तम यथोक्त ओंकार मात्रात्मक ये सब ओंकार मात्र ही है अर्थात ये जो प्राणादि विकल्प है विकार है वो सब ओंकार रूप ही है इसलिए तदास्पदों गम्यते तदास्पदों में भी बहुप्रिय है स स अर्थात स ओंकार आस्पद अर्थात अधिष्ठान जिसका किसका प्राणादि विकल्प ता, से तदास्पद तद से तद ओंकार hmm. आस्पद जिसका है प्राणादि विकल्प का जैसे आत्मा प्राणादि विकल्प का आस्पद हुआ ऐसे ओंकार भी प्राणादि विकल्प का आस्पद होगा क्यों कहते हैं जो प्राणादि विकल्प ये बाघ प्रपंच है ये जो बाघ प्रपंच है उसका आस्पद ओंकार हो गया इसलिए प्राणादि विकल्प का आस्पद भी ओंकार हो जाए पूर्व पक्षी ने कहा था जब हम घटन कहते हैं ऐसे तो घटो ओंकार नहीं कहते है इसको कहते हैं न चगति ओंकार से पूर्व कहता है जगत में ओंकार का अनुगम नहीं है सर्वत्र घट ओंकार ऐसा नहीं कहते हैं तो सिद्धांती कहता है कि नच ये बात ठीक नहीं है ओंकारेण सर्वा वाक संतीर्ण श्रुते तो ये श्रुति है ये छांदोग्य का है तथा तो संकुना सर्वाणी पर्णन संतीर्णी एवं ओंकारेण सर्वा वक संीर्णन ओंकार एवं इदम सर्व ये छांदोग्य दो है पार्श्व में दिया था ना ओंकार एवं सर्वं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में था वही श्रुति ये है तो सर्वा वाक अर्थात तो जैसे वो पीपल का पत्ता जब सूख जाता है जब उसका वो हरा आराम से सब चला जाता है वो जो जाल दिखता है जैसा दिखता है सारे वाक में ओंकार ऐसे ही है तो संतीर्ण क्या जे? सर। उससे अर्थात तो अनुगत यथा शंकु न सर्वाणी पर्णानी संतीर्णानी शंकु अर्थात वो जो जाल वो पीपल का पत्ता पूरा उसमें संतीर्ण अर्थात तो व्याप्त है उसके द्वारा इसी प्रकार की सारे वाक प्रपंच ओंकार के द्वारा व्याप्त है अतो युक्त ओंकार से इसलिए ओंकार सर्वास्पद है यहाँ तक हो गया कि सारे वाक प्रपंच का अधिष्ठान ओंकार है आगे कहेंगे वाक प्रपंच हो जाने पर भी अर्थ प्रपंच तो भिन्न रहेगा इसके लिए आगे विचार आरम्भ करते है ननु टीका में ननु अर्थ जात आत्मास्पदत् ओंकारास्पदत्वाच ननु आत्मास्प ओंकारास्पद्वाच वक्पंची कह रहा है कि जो अर्थजात है अर्थजात जात जात अर्थ समूह जितने सारे अर्थ है घटपट नदी पर्वत ये सब ये सब आत्मास्पद बहुबरी है आत्मा आस्पद ये सब ये इनका सब अधिष्ठान हो गया आत्मा और अभी आपने कह दी कि ओंकार आस्पद ओंकार भी ये सब का आस्पद हुआ तो होने से वाक प्रपंच अच्छा अर्थ का दो आस्पद और वाक का भी ऐसे दो आस्पद हो जाएंगे क्योंकि वाक भी एक अर्थ है शब्द भी वो भी एक तो इसका भी दो आस्पद हो गए एक आत्मा भी आस्पद हुआ और एक ओंकार भी आस्पद हो गया तो वाक प्रपंच प्रपंच का दो अधिष्ठान प्राप्त हो गया इति सिद्धांत कहता कि न मूल में स आत्मस्वरूप स स कह करके उससे पूर्व को परामर्श करता है स से पूर्व में भाषा में क्या आया था ओंकार एवं अर्थात जो ओंकार है वो आत्मस्वरूपम एव ओंकार तो आत्मस्वरूप ही है क्यों आत्मस्वरूप है तो कहते हैं तद तो अभिधायकवात् अर्थात आत्मा का अभिधायक वाचक आत्मा का वाचक होने से वो ओंकार आत्मस्वरूप ही है तो ये भिन्न नहीं है अर्थात यहाँ ये आगे इसको स्पष्ट करेंगे कि शब्द और अर्थ तो ये दोनों भिन्न अलग पदार्थ नहीं है ये एक ही है अर्थात अर्थ बोल करके कुछ भिन्न पदार्थ नहीं होता है ठीक है मैं? अब ये शंका करता है पूर्व पक्षी आत्मवाचक न ओंकार आत्म, आत्म मात्र ठीक है आपने हेतु दे दिया ओंकार आत्मस्वरूप है क्यों क्योंकि आत्मा का वाचक है पूर्व पक्षी कहता है कि वाचक होने से तत्स्वरूप तो कैसे हो जाएगा हम जब कहते हैं कि घट अभिशर्ग घट हे वाचक हुआ तो ये जो घिस हुआ ये क्या कंबु मान है नहीं है ये तो अर्थ से भिन्न होता है तो वाचक और वाच्य ये दोनों समान कैसे हो जाएंगे आत्मवाचक ओंकार आत्मा का वाचक हुआ होने पर भी न आत्म मात्रत्व तो नास्ती ओंकार से आत्म मात्रत्व क्यों तद वाचक व्याप्ति अभाव जो जिसका वाचक होगा हो वो वही रूप होगा इसमें कोई व्याप्ति नहीं है अगर ऐसा माना जाएगा तो जैसे कहेंगे ग उड असर्ग हो तो गया गुडह ये वाचक है अगर ये अर्थ रूप होगा जैसे ही आप जीववा में गुडह उच्चारण करेंगे आपको मधुरता का अनुभव होना चाहिए क्योंकि आप कहते हैं वाचक और वाची अभिन्न है तो ये होना चाहिए तो, पूर्व पक्षी कहता है कि वाचक से तन्मात्र व्याप्ति अभाव जो वाचक होगा वो वाच्य रूप ही होगा इसमें कोई व्याप्ति नहीं है तन्मात्र अर्थात वाचक तद वाचक तद में जिस पदार्थ भी लेंगे गुण लेंगे गुड़वाचक गुणमात्र गुड़ अभावत घटवाचक घट मात्रत्व अभाव तदवाचक तन्मात्र कोई भी पदार्थ लेंगे घटवाचक तो घट घटमात्रत्वम इस प्रकार की व्याप्ति नहीं है तो नहीं होने से अर्थात पक्षी कहता है कि ये दोनों समान नहीं होंगे प्राणादेर आगे टीका में प्राणादेर आत्मविकल अभिधान व्यतिरेक दर्शनात इतना आशंक जो प्राणादि है आत्मविकल्प आत्मविकल्प का अर्थ आत्मविकार आत्मा का विकार है ये अभिधान व्यतिरेक दर्शनाथ अभिधान अर्थात शब्द अभिधि अभिधान ये सब शब्द से व्यतिरिक व्यतिरिक भिन्न जो अर्थ होता है वो शब्द से भिन्न होता है इति आशंक पूर्व पक्षी यहाँ तक तो आशंका किया अर्थात पूर्व पक्षी यहाँ आशंका किया कि शब्द और अर्थ भिन्न है आप ओंकार सारे वाक प्रपंच का अधिष्ठान प्रमाण करने पर भी अर्थ प्रपंच का अधिष्ठान नहीं, नहीं, नहीं।, तो नहीं होगा नहीं होगा तो ओंकार सर्व रूप नहीं होगा नहीं होगा तो ओंकार आत्मा नहीं होगा ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है आज यहाँ तक है? कल अष्टमी रहेगा ओ पूर्ण मत पूर्णा पूर्ण मित पूते पूर्णश पूर्णमाताय पूर्णमेवा ओ शांति शांति